Om sana param puro sa namo bhagavaty सर दीय अध्याय के प्रथम पल्ली के ष्ठ मंत्र का उसे विचार हुआ था मानी परमात्मा की सर्वरुपता है किंतु तो परमात्मा वैसे तो भाष नहीं पाते कैसे भाजता है यही शरीर आदि की आकृति में भाजता है ये चल रहा है अगर आपको प्रत्यक्ष देखना हो अनुभव में तो है वो किंतु तो बाहर में देखना हो या भूते भी विपश तक भूतों के सहित वो दिखाई पड़ता है यहाँ व्यपश्यता जो कहा हुआ है इस मंत्र में लम्बकार का प्रयोग उसका अर्थ पश्य छता है भूत में प्रयोग किया है अपश्यता है ना बी अपश्यता लंगलकार किन्तु लट अर्थ में है तो वाषिका कहा पश्यती सब पश्यती उसी को जो देखता है वही देखने वाला है ऐसा बता दिया था जो कैसा था स्वरूप तो बताया जो पहले पैदा हुआ है तब से पैदा ज्ञान रूप तब से पैदा हुआ जो हिरण्यगर में जिसको बोलते हैं परमात्मा से पैदा होता है वो और अद्भुत पूर्व मजा पंचभूत जो भूत पंचभूत है पंचीकर्म वाले से पहले पैदा हुआ है और पंचकृत भूतों वाले पूंजा ये हो वो गुहाम प्रवेशाष्ठान वही हृदय रूपी गुहा में बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके वाला वो परमात्मा है भूते भीर व्यप है वो परमात्मा है किंतु भूतों के सहित दिखाई पड़ता है जैसे अग्नि है खाली अग्नि का स्वरूप जरा दिखाई जाता ईंधन में आरूढ़ होने पर ही अग्नि का स्वरूप की उपलब्धि होती है अग्नि है प्रकाश है क्या खाली तो अग्नि नहीं होगा या तो दीपक आदि में दिखाई देगा ईंधन में आरूढ़ है या का आदि में या पेट्रोल आदि में वो ईंधन है सब उसके उसमें आरूढ़ होने पर अग्नि के स्वरूप दिखाई पड़ता है तो इसी प्रकार वो आत्मा तो भी ऐसे निर्गुण निराकार तत्व है एक यद्यपि अग्नि सावय पदार्थ है फिर भी नहीं दिखाई देता स्वतः स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता अग्नि है स्वतः के कोयले को अग्नि नहीं बोलते कोयले में अग्नि है कोयला तो ईंधन है जो कोयले आदि है उसमें आरूढ़ होकर के अग्नि का स्वरूप की उपलब्धि है उसी प्रकार या बुद्धारूढ़ होकर के शरीर विशिष्ट होकर के परमात्मा देख रहा है ये कहना चाह रहा है। भूतें भी जो भूते भी जो तृतीयांत है भूत ही होना चाहिए क्यों नहीं व्यक्त में बहुलम सूत्र आप जानते हैं वेत में हर चीज विपरीत हो जाता है माने सुबंत में व्यक्त्य है तारक में व्यक्त है ये सुवंत में व्यक्त्य है भूत ही जगह पर भी राम ही बुधदेवी तो विशेष नहीं लगा या तो तो तुमने जो तो पूछा था धर्मादि से भिन्न जो तो तत्व है उसको बताओ कहा था वही तत्व यह है ऐसा यही आत्मा है वह यही आत्मा है ऐसा करके बताया आगे भी इसी बात को बोलना चाहते हैं किंच बोलते हैं और भी है मैंने सर्वरूप में दिखाना है उस आत्मा को एक कंत्र या संभव तदितीर्देव प्रवेश ठंडी या भूतेर्भ्य संभव तदिर्देवता प्रवेश या अदि जो अदिति है या अदिति वो हम नहीं करना है अदिति सबेंगे इसलिए या अदिति रूप में परमात्मा बैठा है कहते हैं यहाँ अदिति रूप में प्राण प्राण मान यहाँ पर हिरण्य रूपेण प्राण का अर्थ सबसे पहले उत्पन्न हिरण्यगर बहुत समस्ती प्राण हिरण्यगर रूप से या अधिति संभवती अदिति संभवती उस परमात्मा से जो प्राण रूप से माने हिरण्यगर रूप से जो पहला पहला होता है अदिति उसका नाम अदिति देखो दो अवखंड धातु से द्वितीय बनता है दो अवखंड धातु से द्विती न दि अदिति माने द्वैत को बताने वाला जो दो टुकड़ा करने वाले को द्वितीय बोलते हैं और जोड़ने वाले को वो वा अदिति हैं इतना ध्यान है दो अपंडि में तो उसे संज्ञायाम ऐसा सूत्र है तृतीय अध्याय में मान क्या होगा एक तिच प्रत्यय होता है और एक तत्यय होता है तिक तिकाऊ से संज्ञायाम ऐसा सूत्र है संज्ञा में अदिति सा तो संज्ञा है तो उसे क्या कर देना है आपने दो रातों से करना तीस प्रत्यय कर देना जाएगा चगात हो जाएगा, चगा जाएगा रहेगा तीज कित आप जानते हैं क्या लग जाएगा मृत्यु कितनी सूत्र लग जाएगा ये दो अवगंडे रातु सौ अंत करण धातु व्यति क्षति और मास्क मास्था भूमा स्था में जो मास्था गाथा जहां ईशाम है इतने धातु क्या होता है हर्षविकार हो जाता है ताजी प्रत्यय कर जाता है ज्योतिशति मास्थाम इत टिकसा है तीन पद है सूत्र में ज्योतिशति माहि इत टिकी तारिक पद रहते हैं इन रातों को क्या होता है इित हो जाता है इकार हो जाता है तो रात आज को हो जाएगा द्वितीय बन जाएगा द्वैत को द्विती बोलते हैं और न द्विति अदिति नाज कर देना जो अद्वैत रूप है उसको अदिति का आरम या से बोलना चाहते हैं यह प्राण संभव अदिति जो प्राण रूप से पैदा हो रही जो अदिति मैंने हिरण्यगर्भ ग्रह रूप से दिखाई पड़ रहा है वो आत्मा अदिति यह अदिति देवतामयी वो संपूर्ण देवता रूपा है संपूर्ण देव उसी से पैदा होना है वो देव उसी में जैसे सोने से बना हुआ घट आदि सोना होता है जैसे देवतामयी कहते हैं देवतामयी या सोने से बना हुआ कुंडला आदि सोना होता है देवता रूपा जो अदिति है प्राण रूप से यहाँ पर प्रविष्ट है किस रूप से प्रविष्ट अदिति हिरण्यगर गुरु से प्रविष्ट है कहाँ गुहाम प्रविष्ट तिष्टिम अदितिम ऐसा गुहाम बुद्धि गुहा यहाँ पर वो हिमालय की गुहा नहीं है बुद्धि गुहा में प्रवेश करके रहने वाली जो अदिति है वो तत्व तो है परमात्मा तत्व तो है जो हिरण्यगर गुरु से प्रविष्ट है यहाँ उसका या अदिति भूते भी अजायत विशेषे अजायत भूते भूतों के सहित वो विशेष विशेष पैदा हो जाती है, है वाले रूप से बाजता है यहाँ भी भूते भी वही भूते की जगह को भूते भी संदेश काला है व्यक्ति है। ये तभी तत्व नजुकेता जिसके बारे में तुमने पूछा था वह तत्व तो यही है यही समझो तुम ये बता दें भाषण कहने या सर्वदेवता वही सर्वदेवता रूपा या मेट प्रत्येक विकार अर्थ में नहीं समझना प्राचुर्य अर्थ समझना सर्वरूप है या सर्वदेवता वही सर्वदेवता सर, सर्वदेवता रूपा क्योंकि तो सभी वही होना है जैसे रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे रज्जु को ही होना है चाहे जलधारा की कल्पना करो रसी की सर्प की कल्पना करो लाठी की कल्पना करो भूक्षित्र की कल्पना करो माला की कल्पना करो कल्पना भिन्न में नहीं हो जाती किन्दु तो है क्या हो रसी ही है वही है संपूर्ण परमाणु रूपा या अदिति सर्वदेवतामयी सर्वदेवात्मिका सर्वदेव स्वरूपा जो अदिति है प्राण ना हिरण्यकरण रूपे ना यहाँ हिरण्यकरण प्रविष्ट है यहाँ प्राण माने प्राण न समस्टि प्राण ये हिरे गर्भ रूप है ब्रह्मा परस्मात ब्रह्म परमात्मा से पैदा होता है इस रूप से पैदा होने वाले परस्मात ब्रह्मा संभवती शब्दादिना अदनाद अतिथि कहते हैं इसमें प्रवेश करने के पश्चात इन इंद्रियों के साथ होकर के वही परमात्मा क्या करते हैं शब्दादि का उपभोग करता है शब्द स्पर्श रूप दर्शक का अनुभव करता है इसलिए उसका नाम अतिथि रखा वाष्यकार <laughs> शब्दादिना अदनाद अतिथि ऐसा शब्दादियों को ग्रहण करने के कारण से अदिति शब्द से कहा गया ताम आदित्यम उस आदिति को पूर्व पहले जैसा से मन क्या गुहा में प्रवेश हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट है क्योंकि कभी भी उस परमात्मा का चिंतन हो ब्रह्मा का वृत्ति हो तो वही बुद्धि में होना है उसी गुहा में होना है इसलिए यहाँ हृदय गुहा कहा जाता है गुहाम प्रवेश अदिति में उस अदिति को वो अदिति है ताम एवं विष्णी उस अदिति को इस प्रकार से विशेषण लगाते हैं या भूत विशेषण लगाया अकेले उसके स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता मनुष्य आकृति में दिखाई दे रहा है। जैसे अग्नि का स्वतः स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा किन्तु तो अनुभव तो होता है किंतु तो दिखाई पड़ेगा इंधन में आरूढ़ होने पर यहाँ विरूढ़ अवस्था में ही होगा अकेले अनुभव नहीं हो पाएगा और वृत्ति क्या है वो बुद्धि का है तो उसी में आरोग्य होने पर एक बोध होगा या भूत भी जाए वही या भूते माने भूत ही यही है भूत एक समन्वता के साथ युक्त होकर के भूतों के सहित युक्त होकर भेजाया तो माना उत्पन्न इत्यत उत्पन्न है यह समझना उसको कहा आगे मंत्र कें के बाद समय कहते और भी भय तो सर्वरूपता दिखाना है बाप परमात्मा की दिखाना है एक लाइन टीका ठीक है में, में लाइन अच्छा हिरा गर्भ से भी विशेषण अंतर आ गई तो जी जीवन तो में गर्भ का ही विशेषण हमने विशेषण है क्या है वो तो। इस रूप से अदिति रूप से बैठा हुआ करके बता दिया ये बता आगे के कर अर्थ नाम क्या है अोतवेदुर्भिणी अमुषमुष्ये तद तत्त अोि जातवेद सुणी भी हमिष्मीर मनुष्य भी अलवैत्त कहें देखो यहाँ तीन दो दृष्टांत देकर के बोलना चाहते हैं दो अरणी के बीच में अरणि से उत्पन्न होने वाले जो अग्नि है अरणी कहते हैं काष्टभ हो जिसमें रगड़ करके यज्ञ करने के लिए हवन करने के लिए अग्नि निकाला जाता है एक नीचे रखते हैं लकड़ी को एक ऊपर रखते हैं उन दिनों को दोनों को अरणी बोलते हैं और एक बीच में खड़ी करते हैं उसमें लगाते हैं रस्सी और खींचते हैं खींचते खींचते भाषण के बल से उसमें अग्नि निकल जाती है उसी अग्नि से हम शुभकर्म करते हैं पुराने जमाने में चलता बात ये वह कि माफी जला दो ऐसा ऐसा नहीं होता था पहले जमाने अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं काशी आदि में जाते हैं अरणिमंथन जिसका नाम है जैसे ददीमथन होता है उसी प्रकार अरणिमंथन कहते हैं मुस्लिम तो उस अरणि के भीतर में जैसे अग्नि छिपी छिपा हुआ है अग्नि है छिपा हुआ है अरण्यों दोनों अरण्यों के बीच में नीचे ऊपर जो लकड़ी रखी जाती है उसको अरणी बोलते हैं और बीज वाले को मथानी बोलेंगे मथना है उसके द्वारा अग्नि निकालना है अरणि में दो जैसा ये सप्त है अरणियों में दो अरणियों में लकड़ियों में निहितो जात बेड़ा निहित है उसमें स्थित है अग्नि किंतु ऐसे दिखाई नहीं पड़ता जब कुछ दर्शन करेंगे तो अग्नि उसमें उत्पन्न होगी उसी प्रकार यहां भी घर्षण की आवश्यकता है आपको वृत्ति बनाने की आवश्यकता होगी ब्रह्माकार वृत्ति बिना धर्षण के निगम ने वाला बहुत कुछ यहाँ धर्षण करना पड़े तभी उसकी उपलब्धि होक ऐसा नहीं अरण्यो निहिता जात निहितो जात भेदा जो अरण्य दोनों अरण्यों के बीच में जात जात अग्नि जातानी सर्वाणी व्यतीत जातवेदा जात नाम है जितने भी जनिमत पदार्थ हैं सबको जानते हैं अग्नि क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अग्नि के बिना कोई कार्य होता ही नहीं गर्वाधान संस्कार के लिए करके अंत्येष्टि संस्कार तक पहले अग्नि जलाया जाएगा अवंग किया जाएगा फिर जो कुछ आदि की परंपरा होगी जहां तक अंत्येष्टि भी, भी अग्नि में समाप्त करना है उसको यह स्थिति है जापदारण में जैसे काष्ठ में छिपी हुई अग्नि है वो काष्ठ में सुरक्षित है जो अग्नि लगने में अग्नि है किंतु एकाई दिखाई पड़ने वाली नहीं है क्योंकि मंधन से जो अग्नि निकलेगी वही अग्नि आपके उस काष्ट को भी जलाएगी अन्य को भी जलाएगी ये ध्यान देना है इसी प्रकार शुद्ध चेतन सर्वत्र व्यापक है वो चेतन सबका पोषक होता है ये ध्यान देना अविद्या का भी पोषक है अज्ञान अवस्था में भी शुद्ध चेतन है उसी पोषक है जैसे नहां से पानी लाया गया वो पानी भिन्न भिन्न वृक्षों में सिंचाई कर दी गई मिर्ची के पौधे भी डाला गन्ने भी डाला सब सिंचाई हो गई क्यों जिनके जो भिन्न भिन्न जो स्वाद आ जाते हैं वो पानी का धर्म है या पानी पोषक है वो बीज का काम है वो वो बीज का होता तब तक बीज का फल होता है कारण होता है पानी सबके लिए पोषक है ठीक इसी प्रकार शुद्ध चेतन सबके लिए पोषक होता है क्यों तो अविद्या का नाशक जिसको बोलते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं वो वृत्ति आरूढ़ चेतन है जैसे वो जो अग्नि मंथन जब करते हैं जब वहाँ अग्नि प्रज्जवलित होगी वही अग्नि वो, वो लकड़ी को भी जलाएगी अन्य को भी जलाएगी पहले वाली अग्नि पहले फिर उसमें अग्नि वो नहीं जलाती लकड़ी का उल्टा वृद्धि का कारण थी वो तो पोषक है सबका पोषक है वृत्ति आरूढ़ चेतन की आवश्यकता है हम ब्रह्माष्टमी ये वृत्ति आरूढ़ होना पड़ेगा ये वृत्ति आरूढ़ चेतन ही का गड़ा घोटने वाला होता है ध्यान देना है तो अरण्य जात वेदा कहा जो कि अरण्य विहित जो वेदा है अग्नि कहा लगनी में सुरक्षित बैठे हुए अग्नि है दूसरी एक दृष्टांत यह है दूसरी दृष्टांत यह है कि गर्भ दिवस तो गर्भिणी कैसे तो गर्भिणी स्त्री होती है गर्भ की जिस तरह से रक्षा करती है जिस प्रकार से उसकी रक्षा करती है खान आदि की बाहर बिहार आदि के द्वारा उसकी रक्षा करती है उसके भरण पोषण करती है सुभ्रता तो गर्व समित प्रकार से भरण की भरण पोषण किया हुआ गर्भ के समान गर्विणी के द्वारा रक्षित गर्भ के समान यानी तो दिवे दिवे, दिवे, दिवे जान विविद जो जगने वाले पुरुष हैं, जगने वालों के द्वारा प्रतिदिन इडत्य प्रतिदिन उसकी स्तुति कर दे परमात्मा तो वो परमात्मा नहीं है क्यों नहीं है जागने वाले आप तो अज्ञान योगी निग्राम विश्व हुए हैं और जगे हुए नहीं है जागने वाले माने या दो दृष्टांत रह क्या है अविस्मत भी मनुष्य भी एक है एक तो जागने वाले योगी लोग हमेशा ब्रह्मागार वृत्ति में रहने वाले को ये योगी बोला जाता है वेदांत के योगी होते हैं वो उछलकूद करने वाले योगी यहां योगी नहीं है वेदांत के योगी ब्रह्मागार वृत्ति में रहे उसका नाम योगी जुड़ जाना अभी शरीर से आप जुड़े हुए हैं अपने में जुड़ जाना इसका नाम योग तम योगम दुख संयोगम योग तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम गीता के छठे अध्याय अत्यत् है यहाँ योग शब्द से कहते हैं उसको संबंध योग है योग है योग कहते हैं योगी बोलते हैं किन्तु तम विद्या उमयोग दुख संयोग वियोगम है वियोग है वो योग नहीं है वियोग है किंतु योग नाम दे दिया लोगों ने क्या वियोग दुख के संबंध का वियोग करता है आश कर देता है अगर आप अपने आप को पहुंच जाएं तो शरीर बुद्धि से हट जाए तो दुख नाम की चीज ही नहीं तो शरीर तो में आप चिपट गए इसी कारण से दुखी है कम विद्या दुख समझोग अभियोगम योग समझुम अरे तो वियोग है दुख का संबंध का नाश करने वाला है तो किंतु योग नाम दिया है वेदांत गीता के ष्ठ अध्याय है तो दिव्य दिवे इंद्र जागरूक के भी योगियों के द्वारा प्रतिदिन स्तुत्य हृदय देश में योगी लोग स्तुति करते हैं आत्मा की स्तुति हृदय देश में करते हैं हम ब्रह्मास्त में पृप्ति बनाते हैं योगी लोग वेदांत बे एक ऐसे जागने वाले योग होते है हैं दूसरे जगने वाले जो यजमान व कर्मकांडी लोग हैं वो भी मत भी मनुष्य भी अभी अभी लेकर के हमेशा जग यज्ञ यज्ञ में यज्ञ करते हुए जगे हुए होते हैं कौन यजमान जो स्वर्ग आदि चाहने वाले लोग होते हैं हमेशा निरंतर यज्ञ रूप में स्तुति करते हैं वो नो उस आत्मतत्व पर स्तुति करते हैं एक तो योगी लोग हृदय में करेंगे और बाहर हवन कुंड आदि में स्तुति करेंगे और यजमान लोग जो होते हैं कर्मकांड लोग का दो है यहाँ दिवे दिवे योग्य विद्या स्तुत्या का है स्तुति है ये प्रत्यानता है स्तुति के योग्य कृत्य प्रत्यय लगाऊंगा प्रतिदिन जो स्तुत्य है किन के द्वारा स्तुत्य है जागृति पतिर स्तुत्य ये जगने वाले लोगों को द्वारा स्तुत्य है जगने वाले भाष्यकार करेंगे दो ही लोग जगते हैं या तो योगी लोग हैं या कर्मकांड जो यजमान लोग हैं हमेशा निरंतर लगे हुए लोग भी जगने वाले हैं तो, तो है। एक अधज्ञ में स्तुति करता है और एक अध्यात्म में स्तुति करता है ये दो तो, यहाँ अर्थ करेंगे ये तथ्य यही अग्नि यही अग्नि है वो इसी अग्नि का नाम यह है जातभेदा है और एक मनुष्य भी कहा जागर मनुष्य भी जो जगने वाले मनुष्य या मनुष्य भी वो भी ऐसा ही है मनुष्य ही होना चाहिए आ, यही है यहाँ व्यक्ति बहुत ये ध्यान देना वही तत्व न सीखे तुमने जिसको पूछा था वो तब तो यही है ये कह रहा है? आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए ऐसा कहा तुम सीधा पकड़ के बता नहीं सकते हैं कोई क्षिम वाला होता पूछ वाला होता तो ला करके बोलते आत्मा ऐसा तो है निर्गुण है निराकार है तो उसको लक्षण से बताना है कोई पहचान ले तो पहचान ले इसमें पहचान ले ये बात है ये कहा बात से देखें हैं जो अधियज्ञ है जो अधियज्ञ में होता है माना यज्ञ भूमि में जो किया जाता है क्या किया जाता है मंथन करके अग्नि प्रज्वलित किया जाता है उसमें हवन आहुतियां डाली जाती है देवताओं के लिए पहली ऐसी परंपरा थी आज भी काशी आदि क्षेत्र में कुछ जगह है अरणि मंथन जिसका नाम है जो अरयज्ञ है जो अरयज्ञ में आए जो अग्नि उत्तरा उत्तर अधारण अरण्यो ढी दो अरण्य होते हैं एक नीचे रखते हैं लकड़ी को एक ऊपर रखते हैं बीच में खड़ी करते हैं तो मथानी होगी मथने के काम करे तो दोनों को बांध देते हैं तो पकड़ते हैं नीचे ऊपर वाली को पकड़ते हैं बांधते हैं और बीच वाले को लोग लो रसी खींचते हैं रस्सी लगाते हैं खींचते खींचते खींचते दर्शन जब हो जाता है दर्शन होते तो होते तो काष्ट गर्म हो जाता है गर्म होने पर उसमें अग्नि निकल जाए। उसी अग्नि ग्राम है अग्निमंथन अग्नि उसी से हवन आदि करने का काम हमारे यहां रहा अब तो माचिस जला देते हैं बहुत कुछ हो गया, अब तो सुधर गए हम लोग बहुत सुधर गए हमारे पूर्वज जानते नहीं थे जो अभियज्ञ है उत्तराधार अरण्यो नि जो उत्तरा उत्तर अग्रणी और अधार अगर मानी ऊपर के और नीचे की लकड़ी के बीच में निहित मानी स्थित स्थापित जो अग्नि है जात वेदा मन अग्नि जो अग्नि है ऐसा अग्नि पुनः फिर सर्वभिशाम भोक्ता वो जो उसमें स्थित है किन्तु आगे जब निकलने के पश्चात क्या काम करे सभी अग्नियों का खाने वाला तो है सर्वाशाम भोक्ता कहा अग्नि वो जो अग्नि है भोक्ता अध्यात्मम जो दूसरा अध्यात्म है एक अध्यात्म को तो हो गया अभियज्ञ वाला आग्न बाहर वाला ये योग हवन करेंगे वो आग्नि और दूसरा अध्यात्म है जो अहम वैश्वान भूत आदि बहुत बोला जाएगा अग्नि रूप से बोला जाएगा परमात्मा को अध्यात्म चाह योगिधी अध्यात्म अग्नि के चिंतन करते हैं कौन अब योगी लोग ब्रह्मविद्ता लोग अहम ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्माष्टमी ये पूजा है आत्मा की पूजा करना हो तो इस तरह की पूजा है अक्षर काम करने वाली जैसी देवता वैसी पूजा आत्मा की पूजा इस प्रकार की पूजा है तो अहम ब्रह्मास्म ये करते रहे आप भावना बनाए सबसे बड़ी पूजा ये पूजा है आत्मा पूजा तो योगी भीर दूसरी अग्नि अध्यात्म अग्नि है ये तो बाहर वाली अग्नि की चर्चा हो गई काष्ठ से निकाली जाती है हवन को लेकर के ले करके, वो अग्नि अग्नियों का भुगता बनता है वो अग्नि तो दूसरी अग्नि योगी भीर योगियों के द्वारा चिंतनीय अग्नि जो ब्रह्मदत्ता लोग जिसके चिंतन करते हैं परमात्मा की वो अग्निगीता वैश्वाह रूप से विराजमान गीता। क्योंकि गीता के पंत दश अत्याणी कहा अहम वैश्वाहरोग भूत प्राणिनाम देहमाश्रित प्राण पाण समारचार मन चतुर्विधम तो वैश्वाद से है जो किस तरह से रक्षित है वो अग्नि कहते गर्भ इव गर्भिणी इतने सुरक्षित रखा है योगियों ने उस अग्नि को और यजमानों ने बाह्य अग्नि को जैसे गर्भ की सुरक्षा करती है कौन गर्भवती स्त्री जिस प्रकार से रक्षा करते भोजन पानी आदि आहार विहार आदि के द्वारा उसकी रक्षा करती है उसी प्रकार जगने वाले लोग इस अग्नि की रक्षा करते आत्मरूपी अग्नि एक तो बाह्य अग्नि की रक्षा कर रहे हैं यजमान लोग और अध्यात्म चिंतन करने वाले लोग भीतर वाले अग्नि की रक्षा कर रहे हैं योगी लोग तो कैसे अग्नि आए दृष्टान गर्भ गर्भ भी को गर्भिणी भी गर्भ के समान जैसे गर्भिणियों के द्वारा गर्भ की रक्षा की जाती है गर्भवती स्त्री गर्भ की जिस तरह रक्षा करती है उसी प्रकार से रक्षित है यह अगिणी भाइयाविणी भी रक्षित है और अध्यापक अग्नि भी रक्षित है ऐसा जो अग्नि है तो गर्भिणी भी का अर्थ कहते हैं अंतर्वतनी भी कहते हैं अंतर्वतनी भी वो गर्भिणी का ही पर्यायाचक शब्द है जो गर्भिणी भी कहा था उसी का अर्थ अंतर्वतनी भी अंतर्वतिवतोर मुख अंतर्वत पति ऐसा यहाँ पर स्त्री प्रत्यय सूत्र पढ़ा होगा अंतर्गत शब्द और इनसे क्या होता है कि मुख का आलम होगा प्रत्यय होगा बनेगा अंतर्वत्नी और पति पति वाली को पति कहेंगे और भीतर में जिसका गर्व हो उसको कहेंगे अंतर्वत्नी अंतर में है अंतरवाली अंतर शब्द से मधुर का नीता तो अंतर्वत बनेगा भीतर है कुछ उसको कहेंगे अंतर्वत्नी गर्भिणी का ही अर्थय तो अंतर्वतर बत लुक ऐसा आपने सूत्र पढ़ा होगा तो पतिवत्नी कहते, पति वाली स्त्री को पति कहा जाएगा और गर्भिणी स्त्री को अंतर्वत्नी व्याकरण पड़ने वाले समझते बात अंतर्वतोप ऐसा सूत्र है ऐसा होता है तो में गर्भिणी अंतर्वतनी तो जैसे में अपने गर्भ की रक्षा कैसे करती है अतः अगर्तान्नपान भोजनादिनाथ गर्भ शुद्धता जैसे अगर्भित है गर्भ भोजन नहीं है निंदित भोजन नहीं है दुष्ट भोजन नहीं है गरीब मैंने दुष्ट भोजन, भोजन, भोजन आदि के निवारण के द्वारा माने अच्छे भोजन के द्वारा गर्भ की जिस तरह से रक्षा कर अन्नपान आदि खान पान आदि की रक्षा करती है ठीक इसी प्रकार शुभ होता है गर्भ के समान लोका लोके लोक में जैसा होता है एक ठीक इसी प्रकार जैसे गर्भ ने अपनी गर्भ की रक्षा करती है ठीक इसी प्रकार दो व्यक्ति है जो परमात्मा रूपी अग्नि की रक्षा करने वाले या दृष्टांत देकर बोला कौन है एक तो लोग हैं वो अवल पूर्ण लोग सब कुछ मानते हैं अग्नि प्रज्जवलित करना उनका काम है अग्नि को बुझाना नहीं प्रात का सायकाल अग्निहोत्र करना बनाए रखना यही करके उस परमात्मा के चिंतन में लगे हैं मान एक साकार रूप में लगे हैं और दूसरा योगी लोग भीतर है लो हृदय में चिंतन होता है ध्यान आप स्थित तनुषापश योगी लोग पढ़ते हैं चिंतन में पाया जाता है सकता है यम ब्रह्मा पर्रिक्रमस्थ दिप्य स्तवे सारे जिसकी स्थिति करते हैं निराकार की तो। सब स्थिति करते हैं कुछ आत्म ये ही सांग पदाक्रम उपनिषद पिषे गायन केम शाम रहा सबके सब सारे वेद शाम को गान जानने वाले जितने सांग बैठे होंगे श्याम वेदी जो होंगे उन साफ स्त्रोत्र के रूप से उनका मैंने प्रार्थना करते हैं ध्यान अवस्थित तथ तो गति नमस् पश्य हम योगी करो योगी लोग जो वेदांती लोग हैं ध्यान अवस्थित तो होकर करके उस जिसको देखते हैं मैंने अनुभव करते हैं कि विधू सुरा सुर गणा देवाय तस्मी नहा जिसका अंतर किसी को भी पता नहीं चाहे सूर हो चाहे अशुभ हो ऐसी देवता के लिए मैं नमस्कार करता हूँ ऐसा गीता के महात्मे में पढ़ा होगा आपने श्लोक जैसे गर्विणी रक्षा करते उसी प्रकार इथम एवम इसी प्रकार ऋतु भी जो ऋतु लोग हैं यजन करने वाले के ऋतु बोलते हैं अपन करने वाले जो होते हैं होता है ऋतु आदि ऋतुक सभी का नाम आ जाता है होता जरूर उद्गाता ये तो विशेष विशेष वेद भी आएंगे किन्तु तो ऋतु बोलेगा तो सभी आ जाते हैं सभी जितने भी हैं चाहे सामवेदी हो चाहे वेदी हो चाहे ऋग्वेदी हो सभी रित्तीय योगी विश्वाज रित्तीय द्वारा तो बाहर के अग्नि की स्थिति की जाएगी और योगी जो योगी लोग हैं वो उनके द्वारा शुभ अग्नि सुरक्षित रखा गया है निरंतर उसका चिंतन करेंगे यही उसकी सुरक्षा है आत्मा की सुरक्षा चिंतन से ही है अब आपके आत्मा अभी असुरक्षित अवस्था में सुरक्षित नहीं है आप दूसरे चिंतन में लगे हुए ये स्थिति है किंज और भी है दिवे दिवे आहानी आहानी इज्ञा स्तुतियों प्रतिदिन वो स्तुति है रक्षित भी कर... उन्होंने रक्षा भी किया और प्रतिदिन स्तुति भी है प्रतिदिन स्तुति करते हैं उसकी योगी लोग आत्मा की स्तुति करते हैं प्रसन्न निरंतर ऐसा करते हैं दिवे दिवे प्रतिदिन <स्थिति> प्रतिदिन एक बंदे है, है, है, है, है।, है। तो स्तू स्तुतव और बदिस्तुतव दोनों धाती है बंधनीय भी है स्तुत्य भी है बांध्य है किसके द्वारा स्तुत्य बंदे है प्रतिदिन तो कहते हैं कर्मयोग कर्मियों के द्वारा और योगियों के द्वारा दो के द्वारा स्तुत्य है प्रती कहा है कहते हैं अध्यय हृदय अध्वरे अध्वरे भी अध्यय अधूमि में स्तुति करते हैं कर्मकांड लोग और योगी भी कहा हृदय हृदय देश में स्तुति करते हैं उस परमात्मा जी कौन योगी कर्मियों के द्वारा तो अधर का था यज्ञ यज्ञ मंडप में जो अग्नि उसकी की जाती है उसको परमात्मा समझ करके स्तुति करते हैं और योगियों के द्वारा हृदय में स्थिति होगी आपकी हृदय जागनी भी यही दो व्यक्ति जागने वाले हैं हमारी ध्यान देना या तो नित्य कर्म कांड में लगे हैं निरंतर हवन आदि में चले हैं वो जागने वाले हैं या निरंतर आत्मचंदन के तरफ लगे हैं तो जगने वाले बांधी सब्य सब, सब सोए पड़े ये भी दे दे दे जाग्री जाग्री शी, है हृदय है जागरीबद भी मैं जागरणशील भी जागरण करना ही इनका स्वभाव बन गया जगना ही जिनका स्वभाव बन गया जागरी निद्रा क्षय धातु है निद्रा नहीं या अज्ञान भी निद्रा नहीं उनको जगे हुए वो लोग जगे हुए ऐसे लोगों के द्वारा मैंने अप्रमाते मैंने प्रमादी नहीं है ये दोनों योगी भी प्रमादी नहीं है और कर्मी भी प्रमादी नहीं है लगे हुए हैं अपने इसमें कार्य में लगे में हुए जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के द्वारा ही प्राप्त होता है कैसे कैसे अप्रमाद है, है ये तो हमीस्मत भी है ना आज्ञा आज्ञा आज्ञादिभी आज्ञा दि मत भी चलू आदि रखा हुआ उन्होंने उसके लिए हवन करने के लिए हवन करने के लिए उनके पास तो ये साधने बाइयों के भीतर वालों के पास क्या है ध्यान भावना बलिश्चर इधर ध्यान करते हैं उस तरह की भावना हम ब्रह्माष्टमी भावना बनाते हैं अलग अलग साधन है दोनों एक तो चरु आदि लेके बैठे हैं चतु तो आदि लेके बैठे हुए हैं उससे परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं चिंतन में लगे हैं दूसरा ध्यान चिंतन कई चिंता हम परमात्मा स्वरूप का चिंतन न देह न में देहा हम ब्रह्माष्टमी चिंतन इसमें लगे हुए हैं और भावना बनाते हैं जैसे अभी मनुष्य भावना है मैं मनुष्य हूं तो वैसे ही मैं ब्रह्म हूं यह भावना बनाना ये यह, यह जगना है इस तरह से जगने वालों के मनुष्य है मैं मनुष्य ही जिन मनुष्यों द्वारा ऐसी आए, आए, अभिव्यक्ति की जाती है अग्नि ये तर वेतर तदेव प्रकृत ब्रह्म यही अग्नि ब्रह्म तो है जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है यही अग्नि ब्रह्म है ऐसा बताते च कर तो आगे मंत्र यतरे सूर्योस्त योस्त संदेवा सर्वे अर्ता नाते सर्वे एक वै तत्म यतोत सूर्यो अस्त यो उदेवा सर्वे अर्पितास अर्पितास सर्वे अर्पिता ये जिससे सूर्य उदयती सूर्य जिससे उत्पन्न होता है उदय होता है आप कहते पहाड़ से ऐसी पहाड़ से और आगे दिखेगा और आगे वाले और आगेगा दिखते दिखते दिखते दिखते आखिर में वही जाना पड़ेगा परमात्मा अगर आपको पता है ढूंढते जाइए जहां से सूर्य उदय होता है और आत्मा है अब लगाइए आप ये पहाड़ को बोलेंगे जाइए पहाड़ में और आगे जाइए चलते चलते चलते चलते चलते आत्मा से होना होगा सिद्ध हो जाएगा अगर विश्वास न हो तो आप चलिए यथस्व उदय सूर्य यथस्त उदय सूर्य जहां से सूर्य के उदय होना होता है और अस्तम या या अस्तम है जिसमें जाके अस्तर होता है अस्त होना भी वह आत्मा में आत्मा से उदय होना, होना है आत्मा में ही लीन होना इसलिए वही आत्मा होता है ये ध्यान देना है तम देवा सर्वे अर्पिता उसमें सारे के सारे देवता अर्पित हैं गुठे हुए हैं तरुण अनाते हैं उसको अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता जितने भी बुद्धिमान हो कितने बड़े वैज्ञानिक हो आत्मा वो अतिक्रमण करना चाहिए आत्मा माने स्वर्ग अपना स्वरूप होता है अपने को कौन अतिक्रमण दूसरे को चीतने की को कोशिश करेगा अपने को क्या चीतना है कैसे अतिक्रमण करेगा नहीं अपने से बड़ा बन नहीं सकता अतिक्रमण करना मैंने बड़ा बनना है यह छोटा इसको छोटा बनाना है ये बड़ा बनना है तो अतिक्रमण वो होगा अपने से बड़ा कौन कौन हो सकेगा तो कोई उसको अतिक्रमण नहीं सारे के सारे देवता उसी में अर्पित हैं जैसे रथ के नाभि में आरा समर्पित है क्या होता है एक ने बोलते हैं नाभि बोलते हैं जो नीचे के तरफ होता है जहां पर छड़ लगे हुए होते हैं उसको नाभि कहते हैं और ऊपर के तरफ जहा पहिया घूमने के तरफ जहाँ लगा है उसको नेमी बोलते है ऐसे तांगे के पहले होते थे अब तो उसमें दूसरे करने लग गए बैलगाड़िया होती थी उसमें ऐसे होते थे पहले जो रथ चलते थे वो तांगे के जैसे होते थे पहले जमाने के जैसे होते थे तो जैसे रथ के अरा अब जो छड़ होते हैं मान ऊपर वाला और नीचे वाले को जो जोड़ने वाले जो धोरे होते हैं वो जैसे नाभि में अर्पित हैं, वहीं से वो समर्पित होकर के काम कर पा रहे हैं उसी प्रकार उसी आत्मा में सारे देवता जितने भी होंगे इंद्र बरुण कुबेर जो जितने भी हों सारे के सारे उसी अर्पित हैं उसके बिना होगा ही नहीं मैं कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में अर्पित होगा ज्ञान रहना अगर रस्सी न हो तो सर्प का रूप दिखाई पड़ेगा क्या तो सर्प कहाँ अर्पित है रस्सी नहीं है उसमें आप कितने भी कल्पना करें भिन्न भिन्न कल्पना करेंगे एक बोलेगा सर्प है दूसरा बोलेगा जलधारा है तीसरा बोलेगा लाठी है चौथा बोलेगा माला है पांचवा बोलेगा भूछिद्र है आपस में लड़ाई होगी आखिर में वहाँ सबके सब अर्पित होंगे रस्सी में टर्च जलाएंगे सब झूठे निकल जाएंगे वहां निकलेगी दूसरे अधिष्ठान सिद्ध होता है तो सबका अधिष्ठान है जैसे रथ के अधिष्ठान नाभि होता है उसमें अर्पित होते हैं अरा इसी प्रकार सब के सब आत्मा में अर्पित है घट है? बिट्टी में अर्पित है मिट्टी में अर्पित है अगर मिट्टी न हो तो घट की सत्ता ही नहीं है घटनाओं की बस्ती नहीं मिलेगा घट तो जैसे मिट्टी में अर्पित है एक पट जिसको बोलते हैं कपड़ा रूई धागा में अर्पित है इसका भी कारण ढूंढते ढूंढते ढूंढते जाएंगे हम तो ये भी बता दीजिए चलते चलते अंतिम में कहीं से भी चलिए उसी आत्मा में अर्पित हो रहा है कोई गति नहीं होती ठीक है उदय सूर्य जहां से सूर्य उदय होता है और अस्तमी जहाँ जाकर के सूर्य अस्त होता है तम देवा सर्वे अर्पिता सर्वे देवा तम अर्पिता सत्य सब देवता उसी में अर्पित है उसे में कल्पित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में अर्पित होता है, है। तब वो न अत्यधिक उसको कोई भी तद बने उस आत्मा को कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता जो अपने स्वरूप को अतिक्रमण कौन कर सकता है आप मिट्टी को अधिक्रमण करके कहा जाएगा आप बोले मैं मिट्टी से परेशान हो गया थोड़े दिन बाहर चला जाऊ जा, जा सकता है कि नहीं जा सकता है मिट्टी को छोर तक नहीं जा सकता उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता अपने स्वरूप को अतिक्रमण कौन करेगा दूसरे को कर सकता है एक तरह नचिकेता तुमने जो पूछा था आत्मा के बारे में जो अन्यत्र धर्माद आदि शब्दों से पूछा था ये कृत्य मनुष्य आदि शब्दों से पूछा था वो आत्मा नहीं लक्षण करके बता रहे हैं सीधा पकड़ करके बता रहे निर्गुण है निराकार है लक्षणा व्यक्ति से बता रहे हैं चलिए भाष्य देखिए यतश यद उदयती उत् सूर्य प्राण से होता है पर जिस प्राण से उदयती उठती निकलाता है सूर्य अस्त निर्लोचनमस्व प्राणे अहनी अहन गिस प्राण में प्रतिदिन अस्त होता है जिस आत्मा में अस्त होना है जिस आत्मा से उदय होना होता है सूर्य का तम प्राण आत्मा में प्राण से आत्मा जो वो जो आत्मा है उसको देवा अग्नि आदय अधिदेव अधिदैव देवता और बाघ आध्यात्म में तम देवा अर्पिता सर वे कहते हैं या अधिदेव देवता और अध्यात्म देवता दो प्रकार के देवता है अग्नि आदि जो बाहर जिसको आहुति दी जाती है अग्नेश्वाहा बायेश्वाहा ये हो गए अधिदेवत देवता और ये बाला इंद्रिया जो हमारे पास है ये अध्यात्म देवता है ये। तो दो प्रकार के देवता की चर्चा कर रहे हैं तम देवा आत्मा देवा अग्निदय अधिदैव हम अधिदेवता है अग्नि आदि और बागात अध्यात्म दो प्रकार की देवता अध्यात्म जो देवता है बाघादी देवता यहाँ बागा इंद्रिया सर्वे विश्वे सर्वे का अर्थ विश्व करके बोल दिया सर्वश्त विश्व विश्व शब्द सर्व के पर्याषक है सर्वे मान विश्व ऐसा अर्थ कर दिया अरा जीवन अपना अर्पिता जैसे रथ के नाभि में अरा अर्पित हैं उसी प्रकार सब के सब इसी आत्मा में अर्पित हैं इस आत्मा के सत्ता के बिना उनकी किसी की भी सत्ता नहीं है अर्पिता सम्प्रवेशा उसी में प्रवेश है मन स्थितिकाल काल स्थिति को उसी में रहना पड़ता है अगर अपना स्वरूप प्राप्त करना हो तो अधिष्ठान नहीं रहना रहना पड़ेगा वही पड़ेगा, पड़ेगा। वो भी ब्रमय को तो है ये बताया गया ब्रह्म ही यह कहा तब एक तक सर्वात्मक ब्रह्म सर्वरूप ब्रह्म जिसके अनेक रूपों में चर्चा की गई जिस ब्रह्म की वो जो सर्वापक सर्वरूप ब्रह्म है तब अत्य न अतीत्य तदात्मक सब न कहा उसको कोई अतिग्रमण नहीं कर सकता न अत्यति का न अतीत्य गति आज आंदोलन उसको अतिक्रमण करके कोई जाता तरात्मकता तद अन्यम ग अगर उस आत्मा को छोड़ करते उसके अन्य वो करके अन्य में जा नहीं सकता कश्चन कोई भी कश्चित ये तद यही तथ्य तुमने पूछा हुआ तत्व तो ऐसे बता दिया आगे क्या आगे थोड़ा अवतरण राश्य है ठीक है देखिए सर्वात्मक ब्रह्म उत्तम तद असत ब्रह्म को सर्व रूप बताया सब कुछ ब्रह्म यह बता दिया किंतु वो ठीक नहीं है सर्वात्मकम सर्वस्वरूपम सर्वात्मक सर्वरूप है ब्रह्म कहा तब असर कुछ नहीं क्यों उपाधि और चिन्ह चाहता है निश्चित जीवश्य है ये जो जीव है कहें ब्रह्म हो पाएगा ये तो उपाधि विशिष्ट है सबको पूछो क्या बोलेगा मैं ब्रह्म बोलेगा मनुष्य मनुष्यों बोलेगा मैं मनुष्यों कहेगा यही बोलता है कहा से ब्रह्म हो पाएगा सर्वात्मक ब्रह्म उत्तम ये कुछ मंत्रों के द्वारा कहा ब्रह्म को सर्वरूपता दिखाई वो ठीक नहीं है उपाधि अवसिन्न चैतन्य से जो उपाधि विशिष्ट चेतन है वो जीव होगा वो क्या होगा जो जीव जीवी होगा देवो देव, देवता चाहे दानव हो मानव कोई भी हो जीव होगा वो उपाधि अवश्य चैतन्य से उपाधि विशिष्ट जो चेतन है जीव होने से संसारित्वाद तो तो ही है ना तो कहां से ब्रह्म होगा ये सब कुछ ब्रह्म कहाँ से शुद्ध होगा संसार ही है ये वरुद्ध धर्मक्रांत और ऐक्य अयुवाद विरुद्ध धर्म से आक्रांत है या अल्पज्ञता दिया है और वहां सर्वज्ञता दी है कहा से एक होना विरुद्ध धर्म से आक्रांत जो वस्तु होगा मन युक्त वस्तु विरुद्ध धर्म हो जैसे गाय और भैंस एक नहीं हो सकती क्यों विरुद्ध धर्म में एक में गोत्व है एक में मिषत्व है कभी एक नहीं हो सकते गाय और भैंस एक नहीं हो सकते विरुद्ध धर्म से आक्रांत है इसी प्रकार जीवो धर्म विरुद्ध धर्म है वहां सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ है वो सर्वशक्तिमान है या अल्पशक्तिमान है बहुत कुछ है तो फिर संसारिक विरुद्ध धर्म विरुद्ध धर्म आक्रांत ऐक अयोध्या जो वरुद्ध धर्म से आक्रांत है विशिष्ट है उसमें ऐक्य संभव नहीं है तो सब कुछ ब्रह्म कहां से होगा ये संभ का है ये इस शंका करके उत्तर देना चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा उत्तर देना चाहते हैं विरुद्ध धर्म तो से उपाधि निवंधन स्वभाव के न किंचित अनुपन्न इत्यास करते देखो तो विरुद्ध धर्म जो है उपाधि मूलक है उपाधि के कारण विरुद्ध धर्म दिखाई पड़ता है किंतु स्वभाव में एक होने में कोई आपत्ति नहीं आएगी जैसे आकाश है बाहर वाले को पहले एक ही नाम था आकाश नाम था क्या था महाकाश नाम नहीं था महाकाश नाम तब पड़ा जब मठाकाश बन गया या एक उपाधि आ गई तब वहां महाकाश बोल विशेषण चढ़ाया जैसे जब तक डालडा नहीं आया था तब तक शुद्ध घी नहीं बोलते थे क्या बोलते थे ये बोलते थे हाँ शुद्ध से विशेषण क्यों लगाना पड़ा जब से डालडा आ गया तब तो उसके बाद शुद्ध घी ऐसे बोलना पड़ा विशेषण चढ़ाना पड़ा तो आकाश को कोई महाकाश नहीं बोलना है वो आकाश है किंतु ये तो मठाकाश घट आकाशा तटाकाश दुनिया भर जो आकाश हो गए तरगा बन गए तो विश्लेषण चढ़ाना पड़ा महाकाश स्थिति है वैसे यहाँ वो जो महाकाश जो जो भी है मठ बन गया जहाँ मठ बना है अभी मकान बना हुआ है यहाँ आकाश खा भी नहीं पड़े अभी भी है किंतु अभी नाम अलग हो गया है क्या पड़ गया मठा आकाश पड़ा है और उसका नाम महाकाश पड़ गया पहाड़ वाले का उसमें हवाई चलता है विरुद्ध धर्म कैसे देखो और इसमें एक हाथी भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा तो दोनों आकाश एक हो, हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे नहीं हो सकते क्यों विरुद्ध धर्म से आक्रांत है उसमें हवाई आदि चलते हैं काटेड़ चलते हैं किंतु यहाँ कुछ भी नहीं चल पाता बड़े मुश्किल से मत कर तो कहां से एक हो सकेगा हो सकता है कि नहीं एक देखना हो इस दीवार को तोड़ दो आप ये उपाधि है उपाधि के कारण भिन्न तो दिख रहा है दीवार तोड़ के देखो फिर इसमें अल्पत्व तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा ठीक ऐसा ही यहां भी है क्या देना वेदांत का यही है उपाधि के कारण से आपके भेद दिख रहा है विरुद्ध धर्म से अप्रांत दिख रहा है उस जिससे विरुद्ध धर्म दिखता है उसको हटा के देखो विरुद्ध धर्म स्वभाव एक है स्वभाव ऐक् न विरुद्धम एक कहा था स्वभाव ऐक् स्वभाव ऐके न किंचत कोई भी यहाँ दुष्ट नहीं है सब ठीक हो जाए आयुक्त नहीं है ठीक है स्वभाव एक है दोनों पर स्वभाव एक ही है वो तो उपाधि के कारण से भेद पर बुद्धि बनी हुई है क्यों इसके उपाधि छोटी सी है अंतकरण है उपाधि इसलिए छोटा काम कर अल्प के मर गया और वहां उपाधि माया है महामाया इसलिए सृष्टि आदि करने का काम कर जाता है ये स्थिति है दोनों उपाधि को तोड़ करके हमें ना ईश्वर बनना है ना जीव रहना है क्या बनना है हमने तो परमात्मा शुद्ध प्रमुख में पहुंचना है दोनों उपाधि तोड़ेंगे तो वहाँ ईश्वरत्व तो भी समाप्त हो जाएगा जीवत्व तो भी समाप्त हो जाएगा ईश्वरत्व तो माया के कारण नाम मिला हुआ है तो इधर जीवन तो अंतगर उपाधि के बिना हुआ है तोड़ को। दोनों को विचार से तोड़ दो उपाधि ये एक परमात्मा है वो तो ब्रह्म ही हो ये सिद्ध करना है इसके लिए बोलना चाहते हैं यद भाष्य में कहा यद ब्रह्मा स्थावर यद ब्रह्मा यद ब्रह्मराम के वर्तमान ये आपने अभी भी सिद्ध किया है मंत्रों में उस हिरण्यगर ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक वही परमात्मा है करके दिखाया आपने तो स्थावरांते तो ब्रह्मा ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक आदि में पहाड़ पर्वत आदि वृक्ष आदि तक जाने वाला जो तब तक उपाधि करता जो वर्तमान ब्रह्मा जो ब्रह्म ऐसा है तब तक उपाधि करता तब तक उपाधि हो गई कोई बड़ी उपाधि है कोई छोटी उपाधि है कोई ऐसी भिन्न भिन्न उपाधि होने के कारण तब तक उपाधि वाला होने से तो आ, अब्रह्मवत अभाषण क्या भाष रहा है मनुष्यादी रूप में पाया जा रहा है परिचय देता है मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूं ऐसा परिचय दे रहा अब्रमवत अब्रह्मवत अवभाषण के समान भाष रहा है है ब्रह्म किंतु भाष रहा है अब्रह्म दसमान मनुष्यादी रूप में भाष रहा भाषण वाला तो तत्व है संसारी अन्य भाई ऐसे वाला संसारी भिन्न है परस्मार्थ ब्रह्म ऐसे किसी किसम का औसत है परमात्मा से भिन्न हो सकता है ये भिन्न हो सकता है क्यों किसी को भी पूछो मैं ब्रह्म हूं नहीं बोलता मैं जीव हूं मैं जीव हूं दास हूं दास हूं ऐसे बोलता है नहीं बोलता ब्रह्म बोला पाप है मैं तुम्हारा महापाप ही हूं संसारी ऐसे बोलो। तो ये भिन्न नहीं होना चाहिए ये शंका है यहाँ शंका है संसारी अन्य परस्मात्मा संसारी जो है ये जीव परमात्मा से भिन्न है यदि महाभुक्त आशंका किसी व्यक्ति को ऐसी शंका न आ जाए इसके लिए स्मृति स्वयं बोलना चाहती है इसलिए इस आगे इस इस के मंत्र को बोलना चाहते है आगे के बाक्य बोलना चाहते हैं मंत्र आगे है यदि तदमुत्र तलन्वृ स मृत्युमाइनादेह तदमुत्र तलन्व मृत्यो सह मृत्यु याइ हना पश्य अंतकरण उपाध इस अंतकरण रूपी उपाधि में जो तत्व है जो चेतन है यहाँ इसको जीव बोला जा रहा है यदे वो यहाँ माने यहाँ कहाँ अंतकरण रूप उपाध जो अंतकरण रूपी उपाधि में पड़ा हुआ है जिससे जीवत्व तो नाम मिलता है तथा आई जो माया उपाधि में वही है जो माया उपाधि वाला भी वही तत्व होता है हम उत्तर वह माया उपाध हूं जो अविद्या उपाधि माया उपाधि बोलते हैं उस उपाधि में वही तत्व है जो यहाँ है वही वहां है। जो मटके के भीतर जो आकाश है बाहर भी वही आकाश है घर भीतर जो आकाश है मटके भीतर भी वही आकाश है भिन्न नहीं है दोनों उपाधि को तोड़ को देखो घर को भी तोड़ दो और मठ को भी तोड़ दो जब आकाश भेद करके दिखाई कोई उपाधि के कारण देखता है ये हाँ जो भाषा है में। ये तो में जो जिसको उपाधि के कारण मैं छोटा हूं जीव हो करके चिल जा रहा है यहाँ तद अमूत्र तद मने वही तत्व अमूत्र माने माया उपाध हो माया रूपी उपाधि में वही तत्व है मैंने घटाकाश में जो तत्व जो घटाकाश जो है वही मठाकाश वही है क्योंकि तो उपाधि के कारण से छोटे बड़े दिख रहे हैं अलग बात है जो नो उपाधि हटाओ आकाशी, ऐसे यहां भी है अमूत्र यह मूत्र तथम है जो मायपादी में है पहले यहां जीव से लेकर ईश्वर तक पहुंचाया जो यहां है अंतर्गत उपाधि में वही मायाप में वही तत्व है और अब कहते हैं यह अमूत्र जो वह मायोप आदि में बैठा हुआ है जिसको ईश्वर बोलते हैं यदि अनुरा जो तत्व वहाँ है तब यह वो यहाँ वही तत्व है यह वह है वह यह है भेद नाम की चीज नहीं है यह सिद्ध होगा मृत्यु मृत्यु महात्मावती वो व्यक्ति मिर्तिय, मृत्यु के प्रसाद मृत्यु भी प्राप्त करेगा कौन यही अनाने पर आत्मा में अगर नाना देखता है भिन्न देखता है परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं जीव अनेक है ऐसा मानने वाला मृत्यु के बाद मृत्यु के चक्कर में पाया मृत्यु हो सब मृत्यु हो मृत्यु में आत्मा वो व्यक्ति जो भेददर्शी कौन यह नाने पर सिद्धि जो यह मानी इस आत्मा में नाना युव परिस्थिति नाना तो होने सता ईव नाना जैसा देखता भेद देख जैसा देखता जिसको भेद देख दिखाई पड़े इसलिए नाना नहीं है अनेक नहीं है इसे ईव लगाकर स्थिति बोलती है नाना नहीं नाना जैसा उपाधि के कारण जैसे आकाश उपाधि के कारण ना। तो नाना जीव पश्य जो व्यक्ति यहाँ नाना जैसा देखता है आत्मभेद जो मानता है ये भिन्न है वो भिन्न है ऐसा मानने वाला मृत्यु सब मृत्यु हो मृत्यु वो मृत्यु के बाद मृत्यु का ही प्रार्थना जन्म वाले के चक्कर में पड़ेगा संसार में घूमता रहेगा उसके कल्याण होने की संभावना इस प्रति बोल रही है से देखें यदि वही कार्य कर उपाधि संबंधित जो यहां कौन उपाधि संबंधित है कार्य कार्यक्रम शरीर के उपाधि में युक्त जो युक्त बनकर बैठा हुआ है जो जीव मान की मान्यता बन के बैठा हुआ है यह तब वही तत्व तब तब तक उपाधि तत्व अब्रम्हत अवभाषण वो जो तत्व है वो शरीराधिक उपाधि वाला होने के कारण से अब्रम्ह जैसा भाषण है मैं जीव हूं ऐसा बोलता है नीचे क्या हो गया यदि वही यही यही तो है यदि वो यह कार्यगर उपाधि सम्मानित हम जो तत्व यहाँ है शरीर इंद्रियों की उपाधि से युक्त बना हुआ है मानी जीव संज्ञा प्राप्त करके बैठा हुआ जो तत्व है यद आत्मतत्व जो आत्मतत्व ऐसा है संसार धर्मोस अविवेकी नाम मानव अज्ञानियों के लिए संसार धर्म मैं मनुष्य हूं पुरुष हूँ स्त्री हूँ ये संसार धर्म है संसार धर्म जैसा होकर के भाष रहा है अभिवेकी के लिए मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हो जवान युवा हूं इत्यादि भाष रहा है जो जो आत्मतत्व उपाधि के कारण अभिवेकी नाम तबे वही अपने में स्थित अमुद्र ये शरीर में स्थित जो यह है वही अमूत्र वहां है कहा नित्य विज्ञान रम स्वभाव हम वो नित्य विज्ञान स्वभाव है विज्ञान स्वरूप है नित्य विज्ञान स्वरूप स्वभाव ऐसा वाला सर्वसंसार धर्म पर वही ब्रह्म है ऐसा कोई धर्म में निर्धारक ब्रह्म वही ब्रह्म है जो यहाँ पर शरीरों की उपाधि में पड़ा हुआ है वही निर्धर्म ब्रह्म जिसको होते हैं वही तत्व होता है ये वही है यज्ञ अमूत्र अवगत जो वो ब्रह्म मायोपाधि में पड़ा हुआ चेतन है अमूत्र आत्मा स्थितम उस आत्मा में स्थित स्थितम तरवे पर नाम रूप कार्यकाल उपाधि अनु विभाग यहाँ वही तत्व यहाँ पर नामरूप कार्यकाल के उपाधि के अनुकूल होकर के चलने वाला मनुष्य भी है उपाधि है उसी का अनुकूल होकर के मैं मनुष्य बोल रहा है चल रहा है मैं पुरुष स्त्री होकर के बोल रहा है ऐसे बोलने वाला वही होता है नहीं ना अन्य अन्य नहीं है जो यह तत्व है वही है वही तत्व यह है तत्व औषधि जब ऐसी स्थिति एक ही वस्तु है द्वैत नाम की चीज नाना नहीं सभी उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अवितया जो व्यक्ति उपाधि स्वभाव के भेद दृष्टि वाला व्यक्ति उपाधि को लेकर भिन्न मानता है यह अलग है यह अलग है कहां भेद होगा उपाधि में भेद होगा मठाकाश और घटाकाश भेद नहीं कर पाते देखता है मठ में और घट में भेद है उसको तोड़ो ना आकाश में भेद के जरा दिखाओ नहीं दिख सकता जिसका स्वभाव बन गया उपाधि को देखना जिसका स्वभाव बना हुआ है उपाधि देखकर के चलने वाला व्यक्ति तो नाना मानता है ये अलग जाए ये आ जाए ये आत्मा को नाना मानता है यही जो ऐसा है तत्व में सच आए तो एक ही तत्व है जो यहाँ है वही वहां है जो वहां है वही यहाँ है एक नहीं है किन्तु सत्य ऐसा होने पर उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या मोहिता उपाधि स्वभाव क्या है उपाधि का स्वभाव भेद दृष्टि उपाधि भेद दृष्टि कराने वाली होती है उसके चिन्ह के द्वारा अविद्या के द्वारा बोहित हुआ जो अभी ये उपाधि स्वभाव को भेद दृष्टि कराने वाली कौन अविद्या है उससे मोहित हुआ जो व्यक्ति होगा वोहित समय हुआ व्यक्ति अविद्या के चक्कर में पढ़ने वाला व्यक्ति या यह ब्राह्मणी अनाना ब्रह्मणि कैसा ब्रह्म है नाना नहीं और मेरे से भिन्न परमात्मा ऐसा मानता है जो व्यक्ति ऐसा मानता है ब्रह्म नाना इव मैं भिन्न हूँ परमात्मा भिन्न है ऐसा समझता है जो व्यक्ति उपाधि को लेकर के समझ रहा है मान उस चेतन को उसने वास्तव में पहुंचाई नहीं चेतन तक उसकी दृष्टि पहुंची नहीं उपाधि में उसकी दृष्टि है अविद्या का। के कारण अज्ञान के बहिम ऐसी है तो उपाधि भिन्न भिन्न होने से आत्मा को भिन्न मान रहा हो ऐसे जो व्यक्ति होगा वास्तव में नाना ना माना है इसलिए नाना इवक है भिन्न इवक भिन्न जैसा मानने वाला है पश्चिम भिन्न भिन्न भिन्न आत्मा है मानता है मैं भिन्न हूँ परमात्मा भिन्न ऐसा मानता है जो पश्चिम उपलब्ध ऐसा उपलब्ध करता है कभी परमात्मा नहीं, नहीं मैं हो सकता हूं मैं तो पापी तापी जीव हूँ ऐसा जो होता है किसको लेकर बोलता है उपाधि बन... उपाधि में दृष्टि बनी हुई इसकी क्यों उपाधि में दृष्टि बन गई अविद्यालय स्थिति अज्ञान की महिमा ऐसी है इसलिए सो उपाधि दृष्टि वाला जो व्यक्ति अज्ञानी होगा वह जो अपने परमात्मा को भिन्न मानता है परमात्मा से अपने को भिन्न मानता है वो सब मृत्यु हो मान मरणाप पंचमी है मृत्यु हो सब मृत्यु से फिर मृत्यु प्राप्त करना मरणात्म मरण से मरण मरणम मृत्यु पुनः पुनः जन्म वावो आपकी प्रति यही है बार बार जन्मो मरो जन्मो मरो चौरासी लाभी बने में यही करता रहेगा उसी यही होता रहेगा पुनर् पुनर् जानव माला भाव आप प्रतिबद्धता प्राप्त करता है उसके मुक्ति होने की संभावना नहीं वेद दृष्टियों की तस्मात तथा नश्य इसलिए साधकों के लिए सावधान भाषा उस प्रकार न देखे जैसे अविद्या से बोहित हुआ व्यक्ति उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न मानता था उपाधि भिन्न होने से आत्मभेद मानने वाला ऐसा न देखे कोई आत्मा में अनेक कारण देखे आत्मा यह शिवम शांत महत्व मानव है एक ही है एक आता तस्मा तथा उसके समान न देखें किसके समान उस अज्ञानी के समान एक देखें ये कहना तो देखे। चाहते हैं विज्ञान कैसा देखना चाहिए फिर उपाधि देखने वाला तो जन्म वर्ण के चक्र में बनेगा फिर कैसा देखना है कहते हैं विज्ञान एक रस हम नियेगा आकाश परिपूर्ण ब्रह्मेगा हम अस्वी थी पश्चिम थी वाक्य आराम से ये वाक्य आता है कि तो विज्ञान एक रस विज्ञान स्वरूप है एक रस है ना घटता है ना बढ़ता है घटने बढ़ने वाला आत्मा नहीं ये जो जो सामने जिसको आप चला रहे है ये दस दिन न खिलाओ तो एकदम घट जाएगा और दस दिन खूब अंगूर पिलाओ तो दस किलो बढ़ जाएगा यह आत्मा नहीं होता ये ध्यान दे एक रसम निरंतर एक समान रहने वाला है आत्मा न बार बार बरतते कर्मानोपनिया किसी कर्म करने से उसकी वृद्धि भी नहीं होती है और कोई कर्म न करने से हानि भी नहीं उसकी ऐसा है विज्ञान एक रसम विज्ञान स्वरूप है और निरंतर एक समान रहता है आत्मा उसमें कोई घटना पटना कुछ वृद्धि ह्रास हाँ आदि नहीं एक रसम न निरंतर आकाश निरंतर आकाश के समान परिपूर्ण है जैसे व्यापक है आकाश उसी प्रकार आत्मा व्यापक है विभु है यह नहीं कि शरीर के भीतर ही है यही नहीं सर्वत्र व्यापक है आत्मा परिपूर्ण ब्रह्मवा ऐसे जो तो परिपूर्ण ब्रह्म है वही मैं हूं यह चिंतन करें विज्ञान तो स्वरूप है एक निरंतर एक स्वभाव में रहने वाला है आकाश के समान परिपूर्ण है व्यापक है वही ब्रह्म में हूँ ये साढ़े तीन आपको ही मई हूँ ये मत समझना आपके उपाधि के परिमाण है आपका परिमाण ये साढ़े तीन आठ वाला नहीं है छह फुट वाला परिमाण आपका नहीं है आप व्यापक हैं ये अज्ञान के महान से इतने बड़े होकर के आप रो रहे हैं इस उपाधि के चक्कर में पड़कर के आपको चिंतन करना चाहे बस फिर ये बात आता ये बाकी का तो होता है मंत्रों का होता है समय हो गया है शाम शो भाई वेत ओ